है उससे अंत स्तर अछूता रह जाता है श्वास की भांति सतत स्मरण चाहिए श्वास जैसे बीच में बंद हो जाए तो जीवन से संबंध छूट जाता है ऐसे ही स्मरण का धागा भी क्षण को भी छूट जाए तो परमात्मा से संबंध टूट जाता है स्मरण श्वास से परमात्मा की तरफ व्यक्ति के जीवन से बहती हुई शरीर से जुड़े रहना हो तो श्वास चाहिए प्रभु से जुड़ा रहना हो तो स्मरण चाहिए लेकिन हम चौबीस घंटे यदि प्रभु का स्मरण करें तो और से सब काम कब कर पाएंगे यदि चौबीस घंटे प्रभु का स्मरण ही करना हो तो कब करेंगे भोजन कब सोएंगे कब जागेंगे कब दुकान कब बाजार कब युद्ध ये सब कब होगा इसलिए समझौता आदमी ने खोजा और मुझे कि और सब काम भी हम करें घड़ी आधा घड़ी को प्रभु का स्मरण कर ले ये ऐसे ही हुआ जैसे कोई सोचे कि शेष समय दूसरे काम करे घड़ी आधी घड़ी को श्वास ले ले ये नहीं हो सकता ये असंभव है कृष्ण अर्जुन को इसलिए कहते हैं इसलिए हे है अर्जुन तू तो सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर स्मरण तेरे युद्ध में बाधा नहीं बनेगा और तू अगर सोचता हो कि प्रभु को स्मरण करना है तो जंगल में भाग जाना पड़ेगा तो गलत सोचता है तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर इसका अर्थ हुआ जो व्यक्ति जो कर रहा है उसे करता रहे और स्मरण भी करे लेकिन कठिनाई मालूम पड़ती है क्योंकि जब भी हम स्मरण करेंगे तब दूसरे काम के करने में बाधा पड़ेगी चित्त की व्यवस्था ऐसी है कि चित्त की नोक पर एक चीज से ज्यादा एक साथ नहीं हो सकती जब आप एक बात को स्मरण करते हैं तब तो दूसरी बात से चित्त हट जाता है दूसरी बात को लगाते हैं तो पहली बात से हट जाता है चित्त का स्वभाव एकाग्र होना है तो युद्ध करते हुए प्रभु को कैसे स्मरण किया जा सकता है अगर युद्ध करते समय भी कोई राम राम कर धुन लगाया तो या तो उसका मन राम राम में उलझेगा और तब युद्ध से छूट जाएगा और या युद्ध में उलझेगा तो राम राम को घूर जाएगा और कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू दोनों साथ ही साथ कर तो निश्चित ही ये स्मरण किसी और तरह का होगा उसे हम समझ ले जिससे युद्ध में कोई बात नहीं पड़ेगी परमात्मा का स्मरण या तो उसके नाम के दौरान से जुड़ जाता है जो कि सच्चा स्मरण नहीं सच्चे स्मरण में नाम की भी जरूरत नहीं रह जाती असल में नाम तो बहाना है स्मरण को रखने का जैसे कोई आदमी बाजार जाता है और कोई चीज लाने की तैयारी करके जाता है और भूल ना जाए तो अपने कपड़े में गांठ लगा लेता है भूल ना जाए इस डर से कपड़े तो में गांठ लगा लेता है भूल ना जाए इस डर से तो जिसे भूलने का डर है तो फिर गांठ लगानी पड़ती है। लेकिन जो भूल सकता है वो बाजार जाकर ये भी भूल सकता है कि गांठ उस लगाई थी। मैंने सुना है कि रूस जब बोलते थे तो अक्सर भूल जाते थे और काफी लंबा बोल जाते थे बीस मिनट बोलना हो तो साठ मिनट बोल जाते अस्सी मिनट बोल जाते बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती थी और जब वो प्रेसिडेंट हुए तो उनके मित्रों ने कहा अब ऐसी भूल नहीं चलेगी तो पहले ही दिन बोलने खड़े हुए तो उन्होंने घड़ी हाथ से निकाल कर टेबल पर रख ली और कहा कि मैं घड़ी सामने रख लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया लेकिन शर्त एक ही है कि मुझे ये याद रह जाए कि मैंने कब बोलना शुरू किया था घड़ी तो बता देगी कि अब 10 बज गए लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि बोलना शुरू कब किया था जो भूल सकता है वो कुछ भी भूल सकता है अगर प्रभु को बिना नाम के स्मरण नहीं रखा जा सकता तो नाम के हाथ भी भूला जा सकता है और यही हुआ है नाम लोग दोहराते रहते हैं और प्रभु को बिल्कुल स्मरण नहीं कर पाते गांठ ही हाथ में रह जाती है किस लिए लगाई थी वो भूल जाता है गांठ सहयोगी हो, हो सकती है लेकिन सहयोगी हो सकती है अगर बीतल रियाग मौजूद हो नाम भी सहयोगी हो, हो सकता है लेकिन सिर्फ सहयोगी है नाम ही स्मरण नहीं है सिर्फ गांध है कृष्ण जिस स्मरण को कह रहे हैं वो और है एक तो मैं भीतर याद रखूं परमात्मा है परमात्मा है और एक मैं अनुभव करूं जो भी है चारों ओर दिखाई पड़ता है जो सुनाई पड़ता है जो सामने जो खड़ा है दुश्मन की तरह तीर को चढ़ाकर छाती को भेद देने को वो भी प्रभु है ये जो चारों तरफ विस्तार है ये उसका ही विस्तार है इसका बोध, इसकी अवेयरनेस अगर बनी रहे तो फिर आप कुछ भी काम कर सकते हैं इसमान बाधा नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी काम स्मरण के लिए ही गांठ सिर्फ होगा ध्यान रखिए तो नाम की गांठ लगानी पड़ती है वो दूसरे कामों में बाधा बनेगी लेकिन हम दूसरे समस्त कामों को ही परमात्मा का समर्पित हिस्सा समझ लेते हैं तो कृष्ण कहते हैं तो युद्ध कर और स्मरण कर युद्ध करता हुआ स्मरण इस कर इसका एक ही अर्थ है युद्ध जो कर रहा है वो दुश्मन जो खड़ा है वो जो भी हो रहा है चारों ओर कोई भी जीते और कोई भी हारे और कोई भी परिणाम हो इस सबके बीच परमात्मा ही सक्रिय है ये बोध अगर हो तो आप दुकान पर बैठकर दुकान का काम करते वक्त ग्राहक से बात करते वक्त प्रभु का स्मरण रख सकते क्या कठिनाई है कि ग्राहक में प्रभु को न देखा जा सके कौन सी कठिनाई है कि जब आप कोई सामान हाथ में उठाते हो तो उसमें प्रभु को अनुभव न किया जा सके स्मान करते हो तो जल की धार सिर पर पड़ती हो वो परमात्मा की धार न बन जाए इसमें बात क्या है भोजन जब करते हो तब तो वो प्रभु का ही प्रसाद हो प्रभु ही हो इसमें अर्चन क्या है अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की समस्त धारा के कंकण में प्रभु को स्मरण कर पाए तो ही स्मरण अलग काम नहीं बनता समस्त कामों के बीच ऐसे इस ऐसे फिर दिया जाता है जैसे कि माला के मनको के बीच धागा पोया हो दिखाई भी नहीं पड़ता और सब मन मनको को वही संभाले भीतर पर होता है स्मरण का अर्थ है धागे की तरह जीवन के सारे कामों के भीतर प्रवेश कर जाए और जीवन की एक माला बन जाए और उस माला को प्रभु के चरणों में रखने में समर्थ हो वो स्मरण आपके प्रत्येक काम को ही ध्यान बना दे कभी कपड़ा बुनते हैं तो भी वो गा रहे हैं जीनी जीनी बीने वो कपड़ा बेचने जा रहे हैं तो भी वो ऐसे भागे जा रहे हैं कि जैसे राम बाजार में कपड़ा खरीदने को आया होगा ग्राहक सामने है तो वो उसे चादर ऐसी फैलाकर बताते हैं और बड़ी मजे की बात है कि कबीर जब किसी ग्राहक को चादर बेचते थे तो उससे कहते थे राम बहुत संभाल से रखना बहुत यादाश्त के साथ इसे बुना, तुम्हें, तुम्हें बुना। ग्राहक तो कभी चोट भी जाता था कि ये किस पागल से हम चादर खरीदने आ गए वो मुझे राम कह रहा कबीर जब ज्ञानी हो गए परम ज्ञानी हो गए तो शिष्यों ने कहा की अभी कपड़े बुनने का काम बंद कर दो ये शोभा नहीं देता महाज्ञानी को ये शोभा नहीं देता कि वो कपड़े बने और बाजार में बेचे और एक बुनकर का काम करे कृण नेता अगर ज्ञानी को कोई काम शोभा नहीं देता तो फिर ये परमात्मा को इतना बड़ा काम विराट विश्व का कैसे शोभा देता होगा और अगर परमात्मा इतने विराट के काम में लीन है और छोड़कर नहीं भाग जाता तो मैं तो छोटे मोटे काम में लगा हूं कपड़ा बुनने के इसे छोड़कर भाग जाने की मैं कोई जरूरत नहीं मानता ज्ञानी छोड़कर भागे क्यों ज्ञानी जहां है वहीं क्यों न राम को पिरो दे ज्ञानी जहां है जो करना है उसी को ही क्यों न प्रभु का स्मरण बना ले कार ज्ञानी कम भागे होते तो जीवन ज्यादा सुंदर होता ज्ञानियों के भागने से जीवन अज्ञानियों के हाथ में पड़ गया है लेकिन कहा नहीं जा सकता कभी किसी ज्ञानी को भागने का कर्म ही ऐसा पकड़ लेता है कि वही उसके लिए प्रभु का स्मरण बन जाता है वो दूसरी बात है लेकिन अर्जुन से कृष्ण कहते हैं तो युद्ध कर। अर्जुन की तकलीफ अर्जुन की चिंता यही है कि वो कहता है कि ये युद्ध और धर्म दो अलग चीजें हैं अगर मुझे युद्ध करना है तो मैं अधार्मिक हो जाऊंगा और अगर मुझे धार्मिक होना है तो मुझे युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहिए ये अर्जुन की ही चिंता नहीं हम सभी की चिंता है आज ही कोई मित्र मेरे पास थे वो कहते थे आप कहते हैं सन्यास, यदि मुझे संन्यास लेना है तो मुझे घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा और अगर मुझे घर में रहना है तो सन्यास मुझे नहीं लेना चाहिए क्यों घर और सन्यास में ऐसा क्या विरोध है अगर युद्ध और परमात्मा के स्मरण में विरोध नहीं तो घर और सन्यास में क्या विरोध हो सकता है उनसे मैंने कहा कि सन्यास भी लो और घर में भी रहो उन्होंने कहा कैसी उल्टी बातें रहते हैं अर्जुन के मन में भी ऐसा ही उड़वा होगा कैसी उल्टी बातें कहते हैं अगर सन्यास लेना है घर छोड़ दो ये समझ में आता है घर में रहना है सन्यास की बात छोड़ दो ये भी समझ में आता है ये गणित बहुत साफ है लेकिन साफ गणित अक्सर ही जिंदगी के गणित नहीं होते जिंदगी बहुत बेबूज और जिंदगी के मामले में जो बहुत सफाई करने की कोशिश करता है उसके हाथ में मुर्दा चीजें हाथ लगती है जिंदगी हाथ नहीं लगती है। काटते ही चीजें मर जाती हैं बांटते ही चीजें मर जाती हैं अगर संश्लिष्ट सिंथेटिक जीवन को समझना हो तो जीवन बड़ा बेबूज है वहां युद्ध करते हुए अगर कोई ध्यान कर सके तो ये जीवन की गहन धारा में प्रवेश करता है जीवन में चुनाव नहीं है ध्यान के साथ युद्ध हो सकता स्मरण के साथ युद्ध हो सकता और सच तो ये है जब स्मरण के साथ युद्ध होता है तो युद्ध युद्ध नहीं रह जाता है वही कृष्ण अर्जुन से कह रहे तू स्मरण कर और युद्ध कर तू कि स्मरण के साथ ही युद्ध युद्ध नहीं रह जाता और अगर तू युद्ध से भी भाग गया और स्मरण की कला ना जानी तो तेरा सन्यास भी संन्यास नहीं हो सकेगा अगर स्मरण की कला ज्ञात हो तो कसाई का काम करने वाला भी मंदिर के पुजारी से बहुत पहले प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर जा सकता है और अगर स्मरण की कला याद ना हो तो जीवन भर मंदिर के पूजा गृह में बैठ कर भी सिर्फ पटकने पर भी कोई परिणाम नहीं होता है सवाल है स्मरण की कला का और द तो आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग उसे हम कैसे याद करें और उसके याद करते करते ही हम बदल जाते हैं तो यह है एक बार भी कोई हृदयपूर्वक प्रभु का स्मरण करे तो फिर वही आदमी नहीं रह जाता जिसने स्मरण किया था यह अगर स्मरण किया गया है तो स्मरण इतनी बड़ी घटना है कि तो उस व्यक्ति का आमूल जीवन बदल जाता है हाँ स्मरण नहीं किया गया तब बात और युद्ध करते हुए प्रभु का स्मरण कर इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्ंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा और तू भय मत कर और तू डर मत युद्ध से भाग मत मन बुद्धि से युक्त होकर मेरा स्मरण कर तो तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा मन बुद्धि से युक्त हुआ इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए निरंतर ऐसा होता है हृदय कुछ कहता है बुद्धि कुछ कहती है और दोनों में कभी योग नहीं हो पाता दोनों में कभी योग नहीं हो पाता बुद्धि कहती है यह ठीक है हृदय कहता है कुछ और ठीक है और निरंतर एक भीतर कलह एक कॉन्फ्लिक्ट निरंतर चलती रहती हृदय कहता है डूब जाओ भजन में बुद्धि कहती पागल हुआ करता है कब तक रुके रहोगे पदार्थों के साथ खोजो प्रभु को बुद्धि कहती है अभी समय बहुत है अभी समय कहा हुआ अभी तो जीवन बहुत बड़ा है पहले थोड़ा संसार का तो और अनुभव ले लो और परमात्मा को तो फिर कभी भी पाया जा सकता है वो प्रतीक्षा करता ही रहेगा वो कोई चुप जाने वाला नहीं है और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा लेकिन ये संसार का तो बहुत ठीक से कर ही लो बुद्धि और हृदय के बीच दरार है और कोई व्यक्ति अगर इस दरार के साथ स्मरण करेगा तो वह स्मरण पूरा नहीं हो पाएगा कुछ लोग बुद्धि से ही स्मरण करते हैं जो लोग बुद्धि से स्मरण करते हैं उनका स्मरण एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है वे सोचते हैं कि अगर प्रभु को स्मरण न किया तो कहीं नर्क न जाना पड़े वे सोचते हैं कि अगर प्रभु को स्मरण किया तो स्वर्ग में जाएगा वे सोचते हैं कि प्रभु को स्मरण किया तो जीवन में सफलता मिलेगी दुख कम आएगा सुख ज्यादा होगा वे सोचते हैं अगर कुछ भी न हुआ तो भी स्मरण करने में हर्ज क्या है अगर कहीं कोई ईश्वर है और स्मरण न किया तो नुकसान हो सकता है अगर नहीं है तो स्मरण कर भी लिया तो हर्ज क्या है कोई नुकसान तो नहीं ऐसे जो लोग सोचते हैं हिसाब किताब की भाषा में इनके हृदय में इनके मन की गहराइयों में कहीं भी प्रभु के लिए कोई प्यार नहीं ये बौद्धिक व्यापार है लेकिन हम सभी को प्रभु के संबंध में इसी तरह का बौद्धिक व्यापार सिखाया जाता है बचपन से कहा जाता है प्रभु का स्मरण करो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ हमने हमने हिसाब की बातें सिखाने शुरू कर दी हमें पता नहीं है कि हम आदमी को किस भाती आधार्मिक बनाते है अगर ये बच्चा जिससे हमने कहा कि प्रभु का स्मरण करो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे अगर उत्तीर्ण हो गया तो समझेगा कि स्मरण करने में लाभ तो भी ये आदमी धार्मिक हो गया क्योंकि लाभ के लिए जो स्मरण करता है वो धार्मिक नहीं लाभ के लिए स्मरण करने में धर्म क्या है लाभ ही लक्ष्य है स्मरण तो केवल साधन है तो हमने प्रभु से भी थोड़ी नौकरी चाकरी ले ली बस इतनी ही उस पर कृपा की थोड़ी सेवा उससे भी ले ली या ज्यादा कहें तो ऐसा कि थोड़ी खुशामत की कि तेरे नाम लेने से तू प्रसन्न होता है चलो ठीक है तेरे नाम लेने से तू प्रसन्न हो ले हमें जो पाना है वो दे हमें प्रसन्न करते तो समझौता है एक सौदा है अगर उस बच्चे को सफलता मिल गई तो भी वो आधारमुख हो जाएगा क्योंकि लाभ केंद्रित हो जाएगा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएगा और अगर असफल हो गया तो वो सदा के लिए समझ लेगा कि प्रभु बगे कुछ भी नहीं उसके नाम लेने से कुछ भी नहीं होता। मुला के मकान में आग लगी और वो अपने मकान के बाहर एक वृक्ष के नीचे आराम से टिका हुआ बैठा आधी रात खन्ना था रास्ते पर कोई नहीं बड़ोसी सब सोए हुए एक अजनबी आदमी राह भटक गया है उसने गांव में आग लगे देखी तो भागा हुआ सड़क से आया दरवाजे के भीतर घुसा मुल्ला को बैठे देखा दर्ख के नीचे उसने कहा क्या कर रहा है पागल हो गए मकान में आग लगी है मुला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और देखना है आज कि परमात्मा है या नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वर्षा हो जाए और देखना है आज कि परमात्मा है या नहीं हर आदमी उसी तरह देख रहा है छोटे मोटे दांव लगा के कहता है कि अच्छा इसको करके दिखा दो दिद्रो पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ वो अक्सर सभाओं में खड़े होकर अपनी जेब से घड़ी निकाल लेता था और कहता था इस वक्त घड़ी में नौ बजे अगर कहीं कोई परमात्मा हो आठ बजा के बता दे तो मैं मान लू घड़ी में नौ बज के एक मिनट बच जाता दो, दो मिनट बच जाते दिद्रो कहता देख लो मिल गया काफी प्रमाण परमात्मा नहीं यदि कोई असफल होता है तो प्रमाण मिल जाता है कि परमात्मा नहीं है और अगर सफल होता है तो प्रमाण मिल जाता है कि परमात्मा को भी खुशामत से फुसलाया जा सकता है वो भी स्तुति से प्रसन्न होता है और लाभ अगर चाहिए हो तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है प्रेम उपयोग करना नहीं जानता प्रार्थना भी उपयोग के लिए नहीं हो सकती और जहां उपयोग है वहां कोई संबंध नहीं वहां कोई धार्मिक संबंध नहीं तो बुद्धि तो या तो नास्तिक बना देती है या नास्तिक से भी बदतर आस्तिक बना देती है नास्तिक भी ठीक है फिर भी कहता है नहीं है आस्तिक से बेहतर है आस्तिक तथाकथित आस्तिक तो परमात्मा का इस बुरी तरह अपमान किए चला जाता है जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है क्योंकि लाभ बीमारी है तो ठीक हो जाए और नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी मिल जाए तो परमात्मा है इसका प्रमाण मिलता है नहीं तो सब प्रमाण खो जाते है नहीं बुद्धि काफी नहीं है लेकिन हमारा सारा शिक्षण बुद्धि का है और बुद्धि के नीचे छिपा हुआ जो गहन मन है जो भाव जगत है वो जो अंतस्तर है हृदय का वो बिल्कुल अछूता रह जाता कभी कभी उस अछूते हृदय से भी आवाज आती है, लेकिन बुद्धि उसे दबाती रहती एक मित्र मेरे सामने ही खड़े थे कई बार मैंने अनुभव किया कि उनके भीतर तरंग आती है कि वो डूब जाए कीर्तन में लेकिन फिर आंख खोलकर अपने को संभाल के रोक लेते हैं। ये कौन रोक रहा है बीत ये बुद्धि रोक रही है वो कहती कि आप सुशिक्षित हैं, सज्जन हैं, ऐसा नाच के ग्रामीण जैसा काम कैसे करेंगे विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त है कोई देख लेगा क्या सोचेगा पागल हो गए हृदय में जनक आती है घुंगुर बसते हैं भीतर कहीं उनका पैर कपता है फिर वो आख खोल कर अपने को संभाल के खड़े हो जाते प्रतिफल आप अनुभव करेंगे हृदय अंकुर भेजना चाहता है लेकिन बुद्धि उसे तत्काल दबा देती इसलिए कृष्ण कहते हैं मन बुद्धि से युक्त हुआ मन भी कहे हाँ और बुद्धि भी कहे तो ही दोनों के बीच ताल में निर्मित हो जाता दोनों के बीच सेतु बन जाता है और उस सेतु के बनते हुए क्षण में ही व्यक्ति पूरा का पूरा प्रभु को स्मरण कर पाता है कैसे यह होगा अगर बुद्धि की ही सुनते रहे तो ये कभी ना होगा क्योंकि बुद्धि बहुत ऊपरी बात है अगर कोई सागर अपनी लहरों की ही मानता चला जाए तो उसके अंतर गर्म में छिपे हुए मोतियों के ढेर का उसे कभी भी पता नहीं चल सकेगा क्योंकि लहरों को मोतियों की कोई भी खबर नहीं है और लहरों से अगर पूछेगा कि क्या भीतर मोती है तो लहरें कहेंगी पागल हो भीतर कुछ भी नहीं है क्योंकि लहर लहरें सदा ऊपर है उन्हें भीतर का कुछ भी पता नहीं है लहरें कहेंगी मोती ना समझो कभी कभी सूखे पत्ते बहते हुए जरूर आ जाते हैं कचरा कबार जरूर कभी कभी लहरों पर आ जाता है उन्हीं को लहरों ने जाना है मोतियों की गहराइयों का उन्हें कुछ भी पता नहीं अगर सागर लहरों की माने तो अपनी ही संप्रदाय से वंचित हो जाता है हम भी अपनी बुद्धि किलदारों बुद्धि बहुत ऊपरी सतह है बुद्धि हमारी वो सतह है मन की जिससे हम जगत के साथ संबंध स्थापित करते हैं। बुद्धि ठीक वैसी है जैसे किसी राजमहल के द्वार पर कोई पहरेदार बैठा हो वो पहरेदार बाहर के जगत और राजमहल के बीच में है लेकिन अगर हम घर का मालिक भी सम्राट भी पहरेदार से ही पूछने लगे कि इस महल के भीतर कुछ है तो पहरेदार पहरेदारेगा जो कुछ है यहाँ मेरे जिस तूल पर बैठे रहने में यही सारा जगत यही है और मेरे पास आए बिना कभी कोई भीतर नहीं गया इसलिए भीतर अगर कभी कुछ जाएगा भी तो मेरे पास से गुजर के ही जाएगा अब तक तो मैंने कोई खजाना भीतर जाते नहीं देखा खजाना मजाना भीतर नहीं बुद्धि सिर्फ पहरा है बाहर के जगत से हमारा संबंध है सुरक्षा का सिक्योरिटी मेटर है लेकिन जब हम उसी से पूछने लगते हैं अंतरतम की बातें तो हमारी ना समझी है, हम जिससे पूछ रहे हैं उसे पता ही नहीं लेकिन जिसे कुछ भी पता नहीं है वो भी जवाब तो देने में कुशल होता है अक्सर तो ऐसा होता है जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता वो जवाब देने के लिए बड़े आतुर होते है कभी कभी जिन्हें पता होता है वो जवाब देने से रुक भी जाते हैं लेकिन जिनको पता नहीं होता वो बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं। शायद इसीलिए कि कहीं झीझके तो पता ना चल जाए कि पता नहीं जल्दी जवाब दे देते बुद्धि बड़ी जल्दी जवाब दे देती अगर आप बुद्धि से ही पूछते चले गए तो परमात्मा की कोई सन्निधि कोई कोई सुगंध कोई संगीत कभी नहीं मिल सकेगा जरा बुद्धि को हटाएं और भीतर के हृदय से पूछें। हाँ बुद्धि का उपयोग करें हृदय की आवाज हो बुद्धि का उपयोग हो हृदय से पूछें कि क्या करना है और फिर बुद्धि से पूछें कि कैसे करना है तब तब बुद्धि और हृदय में एक सुसंगति बन जाती है इसे ठीक से समझने हृदय से पूछे लक्ष्य बुद्धि से पूछे साधन हृदय से पूछे अंतिम सिद्धि बुद्धि से पूछे पहुंचने का मार्ग हमेशा हृदय से पूछें कि क्या चाहिए और बुद्धि से पूछें कि यह चाहिए अब इसे पाने के लिए क्या करना है बुद्धि मेथडोलॉजी दे सकती विधि दे सकती मार्ग दे सकती है लेकिन बुद्धि कभी लक्ष्य नहीं देती और हम सब बुद्धि से लक्ष्य पूछ भटक जाते इसे ऐसा समझें तो बहुत आसान हो जाएगा बुद्धि का जो चरम विकास है वो विज्ञान में हुआ है हृदय का जो चरम विकास है वो धर्म में हुआ है अगर विज्ञान से पूछे कि हम किस लिए जीते हैं तो विज्ञान कहेगा हमें पता नहीं अगर विज्ञान से पूछें कि हम किस तरह जिए कि ज्यादा जी सके स्वस्थ जी सके तो विज्ञान रास्ता बता देगा अगर विज्ञान से आपने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है तो विज्ञान कहेगा हमें कुछ पता नहीं आइंस्टीन मरते वक्त पीड़ित था कि मैंने भी अनुबम के बनने में सहायता दी है लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि तुम क्या उपयोग करोगे हम तो केवल इतना ही बता सकते थे कि अनुगम कैसे बन सकता है तुम क्या करोगे ये हमने सोचा ही नहीं था विज्ञान बता नहीं सकता कि क्या करो धर्म ही बता सकता है कि क्या करो विज्ञान बता सकता है कैसे करो दिहाओ कैसे लेकिन किस लिए फॉर वॉट विज्ञान के पास उसका कोई उत्तर नहीं बुद्धि के पास भी कोई उत्तर नहीं हृदय से पूछे क्या पाना है और फिर बुद्धि को आज्ञा दे दे कि ये पाना है खोजो मार, खोजो विधि खोजो व्यवस्था और तब बुद्धि और हृदय संयुक्त हो जाते बुद्धि और हृदय का संयोग जहाँ है वहीं योग फलित होता है कृष्ण कहते हैं मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्ंदेह तो मुझे उपलब्ध होता है मेरे में अर्पण किए हुए मजे की बात है हृदय सदा ही अर्पण करना चाहता है और बुद्धि सदा अर्पण करवाना चाहती है बुद्धि कहती करो समर्पण बुद्धि सदा दूसरे से समर्पण करवाना चाहती है बुद्धि समर्पण करना जानती ही नहीं बुद्धि अहंकार है और हृदय हृदय आक्रमण करना जानता ही नहीं हृदय समर्पण है हृदय अपूर्व विनम्रता है अगर कोई बुद्धि से ही खोजता रहा तो परमात्मा के संबंध में सिर्फ तर्क कर के समाप्त हो जाएगा उसे कोई भी उत्तर मिलने वाला नहीं अगर परमात्मा स्वयं भी सामने खड़ा हो और बुद्धि से अगर आपने पूछा कि तुम कौन हो तो परमात्मा चुप रह जाएगा इसलिए नहीं कि आपका प्रश्न गलत था सिर्फ इसलिए कि बुद्धि से पूछा गया था बुद्धि को पूछे गए इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने का कोई भी अर्थ नहीं हृदय से पूछो तो परमात्मा को उत्तर देना भी नहीं पाता वो हृदय के ऊपर श्रद्धांति छा जाता है जैसे कोई बादल किसी पहाड़ को घेर कर छा जैसे किसी भूल के आसपास सब तरफ से सूरज की किरणों से घेर ले हृदय से पूछे तो परमात्मा मौजूद बिना हो सामने तो भी चारों तरफ से वो हृदय को घेर लेता है। हृदय की कली खिल जाती है जैसे सुबह जाता है और सब तरफ से सूरज की रोशनी उसे घेर लेते लेकिन हृदय का सूत्र है अर्पण तो कृष्ण कहते है मेरे को अर्पण हुआ मन बुद्धि से युक्त निसंदेह फिर कोई संदेह नहीं मुझको ही उपलब्ध हो जाता है समर्पण ही उपलब्धि है समर्पण ही पहुंच जाना है जिसने रोका समर्पण से अपने को वो वंचित रह जाएगा जिसने छोड़ा अपने को साहस किया वो पहुंच जाता है हम सब बहुत डरे डरे होते हैं हम कभी भी अपने को छोड़ते नहीं हमें जीवन में ऐसा एक भी स्मरण नहीं आता जब हम अपने को कभी छोड़ते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं उसमें भी अपने को छोड़ते नहीं कुछ ना कुछ सदा ही पीछे बचा लिया जाता है वही बचा हुआ कभी भी प्रेम के अनुभव तक भी हमें नहीं पहुंचने देता अगर मैं किसी को प्रेम भी करता हूं तो अपने को रोककर कर बहुत सा हिस्सा पीछे छोड़ देता हूँ जरा सा हिस्सा बाहर बेचता हूँ फिलर्स की तरह की जरा देखते हैं नहीं कहां तक मामला है जब सुरक्षित हो जाएंगे पूरे तब थोड़ा और हृदय का हिस्सा देंगे अगर जरा ही डर लगा तो जैसे कछुआ सुखड़ जाता अपने भीतर हम भी सिकड़ जाएंगे प्रेम में भी हम अपने को बचा लेते और प्रार्थना में तो हम और भी बचा लेते क्योंकि प्रेम करने में भी तो सामने कोई दिखाई पड़ता है प्रार्थना में तो वो भी नहीं दिखाई पड़ता तो प्रेम में कभी कभी थोड़ी सच्चाई की झलक भी आ जाती है प्रार्थना तो बिल्कुल ही झूठी हो जाती घुटने है। टेकते हैं हाथ जोड़ते हैं नमाज पढ़ते हैं सिर झुकाते हैं और सब करीब करीब एक्सरसाइज हो कर रह जाता है व्यायाम हो कर रह जाता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम हृदय पूर्वक कैसे करें अर्पण का भाव ही हमें पता नहीं अर्पण के भाव को भी सीखना पड़ता है कुछ न करे रोज सुबह जब उठे तो कुछ भी न करे खाली जमीन पर ले जाए चारों हाथ पैर फैलाकर छाती को लगाने जमीन से अगर लगन ले सके तो और भी प्रीतिकर है जैसे की पृथ्वी माँ है और उसकी छाती पर पूरे लेट लेकर हाँ चारों हाथ छोड़ कर सिर रखने जमीन में और थोड़ी देर को अनुभव करे कि अपने को सब का सब पृथ्वी में चमा दिया छोड़ दिया मिट्टी है दोनों तरफ इसलिए बहुत जल्दी संबंध बन जाता है देर नहीं लगती ये शरीर भी उसी पृथ्वी का टुकड़ा है बहुत जल्दी शरीर के कणों में पृथ्वी के कणों में काल में शुरू हो जाता है संगीत होने लगता है और थोड़ी देर में आप अनुभव करेंगे कि आप हो गए और इतने आलाद का अनुभव होगा हो ऐसे अपूर्व प्रसन्नता का अनुभव होगा हो जैसा कभी भी नहीं हुआ कभी सूरज की किरणों में ही लेट जाएं नग्न और सूरज की किरणों को छू लेने पूरे शरीर को आख बंद कर ले और किरणों में अपने को समर्पित कर दे, क्योंकि तो सूरज की किरण के बिना इस शरीर के भीतर जीवन नहीं है शरीर के भीतर जो भी ऊर्जा है जीवन है वो सूरज की किरण से जुड़ा है जैसे ही समर्पण का भाव होगा कि हो गए एक ले चल सूरज मुझे अपनी किरणों पर दूर की यात्रा को मैं राजी हूँ मैं छोड़ता हूँ अपने को जहां तू मार्ग दिखाएगा वही चल पड़ूंगा थोड़ी देर में पाएंगी की कि किरणें अब सिर्फ चमड़ी को नहीं छूती कहीं भीतर हृदय को गुदगुदाना उन्होंने शुरू कर दिया है, कहीं कोई हृदय की पोखरी पर भी उनकी चोट पड़ने लगी और कहीं कोई प्राणों का पक्षी भी पंख खोल कर उड़ जाने को आतल हो गया कहीं भी सीखे किसी तरह भी सीखे कहीं भी सीखे किसी तरह भी सीखे पत्नी को भी प्रेम देते हो तो पूरा दे दे माँ के गोदी में सिर रखते हो तो पूरा रख दे मित्र का हाथ भी लेते हो तो फिर पूरा ही हाथ हाथ में ले ले किसी को गले भेटते हो तो सिर्फ हड्डिया ही न छु छोड़ दे अपने को एक क्षण को में जाने दे तो धीरे धीरे अर्पण का भाव ख्याल में आए और उस अर्पण के भाव को ही जब सर्व परमात्मा के प्रति को लगा देता है क्योंकि तो बाकी सब अनुभव में कोई न कोई मौजूद है परमात्मा गैर मौजूदगी है इसलिए मौजूदगी से अनुभव ले और जब अनुभव गहरा हो जाए तो फिर गैर मौजूदगी की तरफ अनुपस्थित की तरफ जो नहीं दिखाई पड़ता उसके तरफ समर्पण कर दे। वो समर्पण इसीलिए कठिन है कोई मौजूद हो तो समर्पण आसान मालूम पड़ता है कोई मौजूद ही नहीं तो समर्पण किसके प्रति लोग पूछते हैं किसके प्रति समर्पण लेकिन आदमी की चालाकी का कोई अंत नहीं एक बहुत अजीब अनुभव मुझे हुआ वो ये हुआ कि अगर किसी को बताओ कि इसके प्रति समर्पण करो तो वो कहता है इसके प्रति समर्पण तो इसमें इतनी खामियां और कहो कि इसके प्रति समर्पण करो तो अहंकार को चोट लगती है कि मैं और इसके प्रति समर्थन करूं? ये भी तो मेरे जैसा आदमी है हड्डी मांस का बना है भूख से लगती है तो क्रोध भी जरूर ही लगता ही होगा नींद से आती है तो काम वासना भी सजाती ही होगी कहीं ना कहीं छिपाए होगा सब और मैं इसके प्रति मैं भी तो ऐसा ही आदमी हूं अगर बताओ किसी को इसके प्रति करो बुद्ध सामने खड़ा हो तो भी वही कठिनाई आ जाती कृष्ण सामने खड़े हो तो भी वही कठिनाई आ जाती और अगर कोई सामने ना हो तो आदमी का चालाक मन कहता है किसके प्रति समर्पण करो कोई दिखाई तो पता है आदमी की इस बेईमानी से बचाने के लिए जो बहुत बुद्धिमान लोग थे उन्होंने परमात्मा की मूर्तियां बनाई मूर्ति बीच की व्यवस्था थी न तो व्यक्ति है वहा बुद्ध और कृष्ण और महावीर और मोहम्मद नहीं वहां न पत्थर है तो आप ये भी ना कह सकेंगे कि इस पत्थर को कहीं क्रोध तो नहीं आता और कुछ मौजूद भी है तो आप ये भी ना कह सकेंगे कि जो मौजूद नहीं है उसके प्रति समर्पण कैसे करूं लेकिन आदमी की चालाकी का कोई अंत नहीं उसने कहा इस पत्थर को पत्थर के प्रति समर्पण करवा रहे इस पत्थर में रखा ही क्या है अभी चाहू तो दो टुकड़े करके इसके बता सकता हूं और जो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता वो क्या खाक मेरी रक्षा करे दयानंद की सारी क्रांति इसी ना ना इसी कि परमात्मा की मूर्ति को एक चूहा परेशान करता था तो दयानंद ने कहा कि चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पाते तो मेरी क्या रक्षा करोगे और जगत की क्या रक्षा करोगे सब विकार है चूहे की इस प्रतिति पर सारा आर्य समाज खड़ा हुआ है सारी दृष्टि इतनी छोटी सी है लेकिन मूर्ति के विरोधी हो गए दयानंद क्योंकि मूर्ति अपनी रक्षा कर पाएगा और पता नहीं कि आदमी कैसा है कुछ भी उसे कहो वो तरकीब निकालेगा और अपनी बीमारी को बचा लेगा जीवित आदमी हो तो भूल चूक मिलेगी मूर्ति हो तो पत्थर हो जाती है और परमात्मा अगर गैर मौजूद है तो कहा उसके चरण है कहा किसके चरणों पर मैसेज रखू और आदमी अपने को बचाता चला जाता इसलिए मैंने कहा अर्पण सीखे पृथ्वी से सीखे आकाश से सीखे सूरज से सीखे प्रेम में सीखे कहीं भी सीखे एक बार ख्याल रखे कि अर्पण का अनुभव आपका जितना सघन होता चला जाए उतना ही किसी दिन समर्पण परमात्मा के प्रति आसान हो सकेगा जब भी कोई आदमी मुझे आकर कहता है कि कैसे करूं समर्पण तब मैं जानता हूं इस आदमी ने कभी कोई प्रेम नहीं किया इस आदमी ने कभी कोई सौंदर्य की प्रती नहीं की इस आदमी को कभी फूल खिलते दिखाई नहीं पड़े सूरज उगता नहीं दिखाई पड़ा इसने कभी नदी के तट पर जाकर नदी की शीतल रेत में अपने को ले कभी पानी की धार में आख बंद करके बैठा नहीं कि पानी की धार के सरसराहट में इसके भीतर भी कोई तरंग पैदा हो जाए नहीं इस आदमी ने कुछ भी नहीं जाना इसमें तिजोरी भरी होगी इसमें कपड़े इकट्ठे किए होंगे इसने मकान बनाया होगा लेकिन इसकी संवेदना का कोई द्वार नहीं खुल पाया इसलिए अब ये पूछता है की समर्पण जैसे कैसे जुक जाऊ कैसे सिर नबान गर्दन अकड़ गई है पैरालाइज हो गई अकड़े अकड़े 24 घंटे अकड़े अकड़े गर्दन बिल्कुल अकड़ गई है झुकती नहीं है झुक नहीं सकती तो कृष्ण कहते हैं मेरे मैं अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मुझे पा लेता है और हे पार्थ ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्र से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम दिव्य पुरुष को परमेश्वर को प्राप्त होता है अभ्यास रूप योग से ध्यान को प्राप्त हुआ और अन्य की तरफ न जाता हुआ कोई अन्य परमात्मा तो है नहीं परमात्मा तो एक है इस्लाम ठीक करता है कि सिवाय अल्लाह के और कोई अल्लाह नहीं देर इज नो गॉड एक्सेप्ट ईश्वर के सिवाय और कोई ईश्वर नहीं ठीक कहता है एक ही है वो तो अन्य तो कोई ईश्वर नहीं है इसलिए जब कृष्ण कहते हैं कि जिसका ध्यान सतत मुझ में ही अभ्यासरत हुआ है और मेरे अतिरिक्त अन्य की तरफ नहीं जाता तो इसका आप ये मतलब मत समझना कि कृष्ण कहते हैं बुद्ध की तरफ नहीं जाता महावीर की तरफ नहीं जाता राम की तरफ नहीं जाता भक्तों ने ऐसे ऐसे गलत अर्थ निकाले हैं जिसका हिसाब लगाना मुझको कृष्ण भक्त सोचता है कि अगर राम की तरफ गया तो अन्न की तरफ गया अगर बुद्ध की तरफ गया तो अन्न की तरफ गया कृष्ण ने तो साफ कहा है अन्य रूप से मेरी तरफ अन्य की तरफ नहीं लेकिन भूल है समझ की परमात्मा तो एक ही है उसे कोई राम कहे और कोई रहीम कहे और कोई कृष्ण कहे और कोई कुछ और कहे परमात्मा तो एक ही है यहां अन्य से क्या अर्थ है क्या और परमात्मा भी हैं जिनकी तरफ से बचा लो अपने को और कोई परमात्मा नहीं किस से बचाने को कहते हूँ कृष्ण इतना तो ही कह रहे हैं कि सवाल परमात्मा का नहीं है लेकिन आदमी के मन में हजार हजार चीजों की तरफ दौड़ने की वृत्ति है हजार हजार चीजों की तरफ दौड़ने की वृत्ति और एक के साथ ज्यादा देर रहने की क्षमता नहीं है मन प्रतिपल नए को खोजता है नया मकान बना ले दो चार आठ दिन में भी पुराना पड़ जाता है मन कहता है अब कोई और दूसरा नया बनाओ नए कपड़े पहन ले, चार दिन बाद मन फिर दुकानों के सामने ठिठक कर रोकने लगता है कि मालूम होता है नए फैशन के कपड़े फिर बाजार में आ गए मन नए की तलाश करता है क्यों क्योंकि अगर एक ही चीज के साथ मन को रहना पड़े तो मन के लिए गति नहीं मिलती की तो मन ऊप जाता है कथा नया लाओ लेकिन परमात्मा को तो नया लाया नहीं जा सकता इसलिए तो जो नई निरंतर खोज में लगा है वो परमात्मा के साथ रुक ना पाएगा परमात्मा के साथ तो वही रुक सकता है जो उस अभ्यास में आ गया जहां ऊपर नहीं होती है जहाँ बोल्डम पैदा ही नहीं होती, होती। आदमी को आधार में बनाने वाली अगर कोई एक गहरी से गहरी चीज है तो वो बोल्डम है वो ऊपर हर चीज से उग जाता है मन एक पत्नी से उग जाता है एक पति से उग जाता है एक घर से उग जाता है एक मित्र से उग जाता है एक धंधे से उग जाता है हर चीज से उब जाता है और कहता है और कुछ लाओ और, और कुछ लाओ वो कहता ही चला जाता है कि और कुछ लाओ उसकी मांग है और और, और हर चीज में वो कह चला जाता है और कुछ लाओ दौड़ाता रहता है अपने से ही ऊब जाता है इसलिए कोई आदमी अपने साथ रहने को राजी नहीं अपने से घबरा जाता सुना है मैंने मुला नसरुद्दीन जब छोटा सर बच्चा था उसके माँ बाप एक दिन उसे घर छोड़कर गए है किसी शादी में ले जाना संभव न था शैतानता तो कहा उससे हम ताला लगा जाते हैं बाहर अगर तुम भली तरह व्यवहार किया अगर घर में तू शांति से रहा और अच्छा साबित हुआ तो लौट कर तुझे पांच रुपए देने वाले पांच रुपए के लोन में नसरुद्दीन ने भले रहने की कोशिश की जैसा की हम सभी लो, किसी लोग किसी लोन में भले रहने की कोशिश करते है और इसीलिए अगर ज्यादा बड़ा लोन मिल जाए बुरा होने के लिए तो तत्काल बुरे हो जाते सवाल सब लोग का है तो हर आदमी की भलाई की कीमत है एक आदमी करता है कि मैं पर बिल्कुल नहीं लेता उससे पूछो कितने नहीं लेते पांच दस पंद्रह पचास सौ एक जगह लिमिट आ जाएगी वो कहेगा बस हो क्या देने का इरादा सीमा है एक आदमी करता है मैं चोरी बिल्कुल नहीं करता फला आदमी के घर गया दस रुपए का नोट पड़ा था मैंने नहीं उठाया पूछो उसने दस हजार का पड़ा होता तो है सोचने का फिर से मौका देमा है ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए भलाई अगर कीमत से मिलती हो तो बुराई कभी भी ली जा सकती है इसलिए जिन लोगों को भी भला होने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं उनके भले होने में सदा संदेह रहेगा वो कभी भी बुरे हो सकते भलाई तो वही है जो बिना पुरस्कार के लेकिन उस भलाई को हम जानते नहीं जानसरुद्दीन ने बड़ी कोशिश की भले रहने की पांच रूपये का सवाल था आखिर माँ बाप आ गए देखे तो बड़े है, हुए तो बड़े घर के भीतर एक कमरे से दूसरे कमरे में गोल चक्कर लगा पूछा उसके चिताने कि नसरुद्दीन ने तू क्या कर रहा और हमने कहा था की भले रहने की कोशिश करना तो नसरुद्दीन ने कहा मैंने कोशिश की आज gunner then could but then i couldn't stand myself main acche se bhi acha ho gaya aur tab apne ko hi sehna mushkil ho gaya ye main sir apne sir bhaag me apne se bachne ke liye bhaag raha hu is kamre se dusre kamre me just to escape from myself apni se bachne ke liye bhaag raha hu itna acha ho gaya main ki khud ko hi sehna mushkil ho gaya अच्छाई भी हो जाए बहुत तो ऊप पैदा कर देती है हर चीज से हम जाते हैं और परमात्मा तो एक रथ है ध्यान का केवल एक ही अर्थ है एक रस्ता से न ऊबने का अभ्यास ध्यान का अर्थ है एक रस्ता से न ऊबने का अभ्यास वर्तन रसुल मजाक में कहीं कहा है कि मैं मर के नरक भी जाने को तैयार हूं लेकिन हिंदुओं और बौद्धों के मोक्ष में जाने को तैयार नहीं क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मोक्ष में तो बड़ी ऊप पैदा हो जाएगी वहां तो सब एक रस है आनंद है तो आनंद ही आनंद है वहां कभी दुख पहले नहीं होता तो आनंद से ऊप जाऊंगा इतना आनंद कैसे सोगा आनंद ही आनंद बीच में कोई कड़वा स्वाद ही ना आता हो तो मिठाई भी उबाने वाली हो जाती तो टिक्त भी चाहिए और इतना सन्नाटा है वहां कि कभी कोई वाणी ही नहीं उठती तो मैं तो घबरा जाऊंगा और फिर वहां से लौटने का भी कोई उपाय नहीं है वहां जो तो गया सो गया ये तो मौत हो जाएगी मोक्ष न होगा लौट नहीं सकते में एक ही दरवाजा है एंट्रेंस का प्रवेश का निकास का एग्जिट का कोई दरवाजा नहीं सो जो गए सो गए तो रसम कहता था ये लोग कहते हैं कि वो परम मुक्ति है मुझे लगता है वो तो परम बंधन हो गया वहां से निकलने का उपाय नहीं नरक से निकल सकते और नरक में बड़ा परिवर्तन है 24 घंटे उपद्रव चल रहे जितना उपद्रव वहां है उतना तो यहां भी नहीं दरअसल ठीक कह रहा है लेकिन बात मुद्दे की है अगर आप परिवर्तन के बहुत आकांक्षी हैं तो आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते आखिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन करता क्या है एक विचार देता फिर दूसरा देता फिर तीसरा देता वो दिए चला जाता है विचार वो कहता गबराओ मत उबो मत मैं तुम्हें नई चीजें दे रहा हूँ और आप उस टे की ध्यान कैसे लगे ध्यान उसी दिन लगेगा जिस दिन आप उबने के लिए तैयार हो और एक फूल को आप देख रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं बदलने की कोई इच्छा नहीं ठीक है देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे पहले मन उबेगा वो कहेगा क्या एक ही फूल को देखे जा रहे हो, बदलो आप अगर आपने फूल न बदला तो मन कहेगा ना बदलो फूल हम भीतर विचार बदलते हैं, हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बदलो लेकिन तो तो आपने कहा कुछ ना बदलेंगे ये फूल है और न हूं और बस काफी है अगर आप घड़ी दो घड़ी एक फोन के पास तरह बैठ एक आप पाएंगे राजी होगा और जो व्यक्ति एक चीज के साथ 24 घंटे होने को राजी है वही प्रभु का स्मरण कर सकता है क्योंकि वो स्मरण तो बदला नहीं जा था, वो तो प्रभु एक ही है चारों तरफ एक उसका एक ही स्वाद है बुद्ध कहते थे जैसे नमक सागर में कहीं भी चखो और नमकीन है स्वाद ऐसा ही प्रभु को कहीं से चखो वो बिल्कुल एक रस है एक स्वादी